विक्रांत का लॉजिक सुनने के बाद हर्षित और अनुष्का ने भी उससे सहमति जताते हुए अपना सिर हिला दिया हर्षित ने फिर विक्रांत से कहा हाँ आप आप सही कह रहे हैं अगर उन लोगों को ये मर्डर करना होता तो वो सबको अलग अलग तरीके से नहीं मारते वो सीधे सीधे ही सबको मारकर अपना बदला पूरा कर सकते थे या तो गोली मार देते या फिर सबको एक साथ पॉइजन ही देकर मार देते ठीक इसी समय विक्रांत को एक मैसेज मिला ये मैसेज उसे हर्ष ने भेजा था विक्रांत ने यह मैसेज पढ़ते हुए कहा नहीं नहीं, ये देखो निरूपा के पति की बाईपास सर्जरी हुई है वो पिछले एक महीने से हॉस्पिटल में भर्ती है वो नहीं इन्वॉल्व है हर्षित ने अवाक होते हुए कहा लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो बस बहाना बना रहा है ताकि पुलिस को उसके ऊपर शक ना हो अनुष्का ने अपना संदेह जाहिर करते हुए विक्रांत से कहा नहीं नहीं हर्ष ने हॉस्पिटल जाकर भी चेक किया है उसने निरूपा के हस्बेंड का मेडिकल रिकॉर्ड चेक किया है वो वेरीफाई करके ही बता रहा है विक्रांत ने जवाब दिया ओह ठीक इसी समय अनुष्का को भी एक मैसेज मिला उसको ये मैसेज पुलिस की उस टीम ने भेजा था जिसको कैमरा अनिकेत को इन्वेस्टिगेट करने के लिए लगाया गया था उन लोगों ने कैमरा अनिकेत के घर और स्टूडियो की तलाशी ली थी वहां से पुलिस वालों को एक्ट्रेस निरूपा की भी हिडन कैमरे वाली वीडियोस और फोटोज मिले थे के साथ और भी कई सारी एक्ट्रेस की वीडियोस उसके सिस्टम से बरामद हुई थी सर मुझे नहीं समझ आ रहा है कि हम यहाँ पर क्या करने आए हैं। क्राइम सीन को तो हम चेक कर ही चुके हैं फिर दोबारा से हम यहाँ पर क्या करने आए हुए है हर्षित ने कन्फ्यूज होते हुए विक्रांत से सवाल किया विक्रांत ने अपनी घड़ी पर नजर डाली अभी भी उसका डुप्लीकेट टास्क होने में तकरीबन 10 मिनट का समय बाकी था आज वो डुप्लीकेट टास्क के लोकेशन पर समय से में था। वो उसी पहाड़ी के नीचे खड़ा था जिस जगह पर स्क्रिप्ट राइटर नौशाद की डेड बॉडी मिली थी इसी पहाड़ी के बगल में लाइट हाउस भी बना हुआ था लाइट हाउस की स्थिति इतनी जर्जर थी कि इसे देखकर कुछ कह नहीं जा सकता था कि कब ये टूटकर जमीन पर गिर पड़े नौशाद को ऊंचाई से नीचे गिरा दिया गया था और फिर उसके ऊपर एक भारी सा पत्थर भी धकेल दिया गया था पत्थर के नीचे दबने से ही उसकी डेथ हुई थी इस बीच पर जितने लोगों का मर्डर हुआ था उसमें सबसे ज्यादा बेरहमी से प्रसाद को मारा गया था क्योंकि तो उसे जिंदा जला दिया गया था लेकिन प्रसाद के बाद नौशाद ही वो दूसरा विक्टिम था जिसको कातिल ने बड़ी बेरहमी से मारा था जिस तरह से उसका खून किया गया था उसे देखकर किसी का भी दिल दहल उठे टीम ने ने इस क्राइम सीन का बड़ी बारीकी से निरीक्षण किया था। उन लोगों ने उस पत्थर को भी अपने लैब में ले जाकर टेस्ट किया था जिससे कुचलकर नौशाद की हत्या की गई थी उस पत्थर का वेट लगभग पच्चीस किलोग्राम था और इस बात की भी पुष्टि फोरेंसिक डिपार्टमेंट ने की थी इस पत्थर को काफी ऊंचाई से नौशाद के ऊपर गिराया गया था फॉरेंसिक टीम के हेड मिस्टर चौटाला साहब ने तो बाद में यह भी कहा था कि शायद उस पत्थर को लाइट हाउस से गिराया गया था लाइट हाउस की ऊंचाई इतनी अधिक थी कि वहां पर इतने भारी पत्थर को ले जाना भी बहुत मुश्किल रहा होगा लेकिन फिर भी का जाने कैसे इतने भारी पत्थर को पहले लाइट हाउस की टॉप हाइट तक पहुँचाया और फिर वहां से इसे नीचे धकेलकर नौशाद का मर्डर कर दिया विक्रांत बार बार जमीन पर पड़े उस निशान को देख रहा था जो कि पुलिस द्वारा येलो कलर की पट्टी से बनाया गया था इस निशान को इसलिए बनाया गया था ताकि क्राइम सीन की पहचान की जा सके इस येलो पट्टी के भीतर सफेद चूने से विक्टिम की डेड बॉडी के पॉस्चर को भी बनाया गया था जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि नौशाद को ऊपर से धक्का मारकर नीचे गिराया गया था और फिर जब वो मुंह के बल नीचे गिरा तो फिर उसके ऊपर 25 किलो का पत्थर तकरीबन 10 मीटर की ऊंचाई से नीचे धकेल दिया गया पत्थर उसके सिर और पीठ के हिस्से पर गिरा उसका सिर फट गया और पसलियां भी टूट गई इसके बाद चंद सेकंड में ही उसकी मौत हो गई विक्रांत ने अपना सिर उठाकर लाइट हाउस की तरफ देखना शुरू किया आज चांदनी रात थी ऐसे में रात के समय में भी लाइट हाउस को साफ साफ देखा जा सकता था लाइट हाउस पिछले कई सालों से बंद पड़ा हुआ था न जाने कितने सालों से यहाँ तक के लाइट हाउस की बाहरी दीवारें भी काफी जर्जर जर हो चुकी थी और उसके प्लास्टर भी काफी उखड़ चुके थे उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये किसी भी वक्त धराशायी होकर जमीन पर गिर सकता है लाइट की तरफ देखते हुए विक्रांत ने बेहद सीरियस होते हुए कहा कहीं इस केस की कुछ और सच्चाई तो नहीं है ओ, तो हमारे सरजी को कोई और भी पॉसिबिलिटी दिख रही है जब हर्षित ने विक्रांत को इस तरह बड़ी गंभीरता से विचार करते हुए देखा, तो उसने विक्रांत को चुटकी लेते हुए कहा अच्छा तो आप, आपको दूसरी पॉसिबिलिटी क्या लग रही है सोचो जब ना तो दया करने मर्डर किया है ना निरूपा ने मर्डर किया है और ना उसके पति ने किया है तो विक्रांत ने फिर से कुछ सोचते हुए मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये केस बहुत ही अजीब है अजीब अजीब कैसे मेरा मतलब मतलब केस में अभी तक कुछ क्लियर नहीं हो रहा है तो तो विक्रांत ने फिर कुछ मिनट तक सोचने के बाद कहा मेरा मतलब किसी कितनी अजीब बात है ना? क्या क्या अजीब बात है कैसे आपको लग रहा है कुछ बताओगे हर्षित ने बेहद कंफ्यूज होते हुए विक्रांत से कहा विक्रांत ने कुछ पल शांत रहने के बाद कहा कुछ कुछ लग रहा है की कातिल दया कर है लेकिन फिर हमें पता चलता है कि दया कर गायब चल रहा है और फिर हम लोगों ने निरूपा के बारे में पता लगाना शुरू किया हमें निरूपा और उसके पति पर शक हुआ लेकिन अब वो लोग भी निर्दोष साबित हो रहे हैं ये सब तुम लोगों को अजीब नहीं लग रहा सर आप आप कहना क्या चाहते हैं क्लियरली बताइए ऐसे बातों को घुमा क्यों रहे अनुष्का ने विक्रांत की तरफ अजीब सी नजरों से देखते हुए कहा हम्म विक्रांत ने फिर कुछ पल तक सोचने के बाद कहा एक मिनट मुझे लग रहा है कि ये केस मर्डर का है ही नहीं मतलब हो सकता है कि ये केस एक्सीडेंट का हो वाह। बहुत हर्षित ने विक्रांत की तरफ देखते हुए ऐसा जाहिर बेवकूफ समझ रहा था और या तो उसका दिमाग फिर गया अनुष्का ने निसंकोच अपने मन की बात विक्रांत के आगे रख दिया सर पहले सबको नशीली दवा खिलाना और फिर किसी को फांसी के फंदे लटकाना किसी को चाकू मारना किसी को आग में जलाकर मारना और किसी को पत्थर से कुचल कर मारना ये सब आपको एक्सीडेंट लग रहा है नहीं विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा मेरा मतलब ये नहीं है मेरा मतलब ये है कि ये सब मर्डर कहीं किसी एक्सीडेंट की वजह से तो नहीं हुआ है आ, सर हर्षित ने भी विक्रांत से सवाल किया आप कहना क्या चाहते हैं साफ साफ बताइए ना कहीं आपका शक बहादुर और समन्ता पर तो नहीं है आ, नहीं विक्रांत ने नाम में सिर हिलाते तो हुए कहा तुम लोग मुझे बीच में मत रोको पहले मुझे अपनी बात खत्म कर लेने दो फिर बोलना मेरा मतलब ये है कि हो सकता है कि कातिल क्रू मेंबर्स में से किसी एक को मारना चाहता था लेकिन जब उसने एक का मर्डर किया तो उस वक्त हो सकता है कि क्रू के बाकी के लोगों को भी उसके बारे में पता चल गया और फिर मजबूरी में उसे एक एक करके सबको मारना पड़ा वाह ये तो सच में साउथ फिल्म की स्क्रिप्ट लग रही है एक किलर ने एक साथ पांच निर्दोष लोगों का मर्डर कर दिया पुलिस को लग रहा था कि कोई साइको किलर है लेकिन अंत में पता चलता है कि किलर ने पांच लोगों का मर्डर इसलिए कर दिया क्योंकि उसे जिस टारगेट का मर्डर करना था उसे मारते हुए बाकी के लोगों ने देख लिया था वाह वाह क्या स्टोरी है इस पर तो वाकई में फिल्म बननी चाहिए। हर्षित ना चाहते हुए भी विक्रांत की बात को में काटते हुए बोल पड़ा। अबे चुप बोलना पहले मुझे बात खत्म कर लेने दो पूरी विक्रांत ने हर्षित की तरफ गुस्से से भरी निगाहों से घूरते हुए कहा विक्रांत का गुस्सा देकर अब हर्षित को दोबारा कुछ बोलने की हिम्मत नहीं पड़ी वो बिल्कुल सहम कर शांत हो गया हाँ तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि कालिल सिर्फ एक बंदे को मारना चाहता था बाकी के चार लोगों को उसे मजबूरी में मारना पड़ा क्योंकि हो सकता है कि उन लोगों को काल के बारे में पता चल गया था या फिर हो सकता है कि उस वक्त कातिल और उन लोगों के बीच कोई विवाद हो गया था इसके बाद कातिल ने सभी को अलग अलग तरीके से मारकर सबके डेड बॉडी के पास क्लू इसलिए छोड़ा था ताकि पुलिस का शक दया कर जाए और फिर रूपा पर जाए कहने का मतलब कातिल को पिछली सारी स्टोरी पता थी और शक न हो आगे विक्रांत ने एक लंबी सांस खींचते हुए कहा अब अगर हमें असली कतिल को पकड़ना है तो हमें सबसे पहले उसके मोटिव का पता लगाना होगा अगर ये कहानी सही है तो हमें कतिल को पकड़ने के लिए ये पता लगाना होगा कि उसका जो भी मेन टारगेट था वो क्यों था उसे मारने का क्या मकसद था विक्रांत की स्टोरी सुनने के बाद हर्षित और अनुष्का बिल्कुल अवाक रह गए वो दोनों विक्रांत की तरफ बेहद हैरानी से भरी नजरों से देख रहे थे विक्रांत ने अपनी बात खत्म करने के बाद कहा हाँ अब तुम दोनों बोल सकते हो अब तुम लोग मुझे गलत साबित करो सर आपने जो कुछ भी कहा वो सब ठीक था लेकिन बस मुझे एक चीज नहीं समझ आ रही हर्षि तुरंत ही अपना हाथ उठाते हुए कहा आपका सोचना बिल्कुल ठीक है कंफ्यूजन भी बिल्कुल ठीक है लेकिन ये तो बताइए मर्डरर है कौन